ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक दस भाव शुद्धि की कीमिया भाग दो इसलिए मैं महावीर को बुद्ध को त्यागी नहीं कहता हूं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 और वो दुनिया गलत होगी जबकि हम ऐसे भावना उठे जो बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं मेरी आप बात समझते वो दुनिया गलत होगी जब हम ऐसे भावना उठे जो कि बिना पैर पकड़े जाहिर नहीं हो सकते हैं आदमी बहुत सूखा और बेमानी हो जाए और फिर मैं ये भी आपको स्मरण दिलाऊं मैं हैरान हुआ हूं जब मैंने किसी को अपने पैर में झुकते देखा है तो मैंने पाया वो मेरे पैर नहीं पकड़े हुए उसे मेरे पैर में कुछ देख रहा है उसे आज परमात्मा के पैर पकड़े हुए